दया भली दयाल की तब्दीक तब दीपक दिया जगाए सतगुरु मारे सबदों निरख निरख निजर राम अकेला रह गया चित्त न आवे और और गुरु ने एक एक शब्द के वाण से ऐसे निशाने लगाए सतगुरु मारे सबद सो निरख निरख निज ठोर की भीतर जो भीड़ थी विचारों की वो एक एक कर मर गई एक एक विचार निष्प्राण हो गया और एक ऐसी घड़ी आई सन्नाटे की कि जब भीतर देखा तो पता चला राम अकेला रह गया चितना और कोई और दिखाई ही नहीं पड़ता सिर्फ राम को छोड़कर सब गुरु ने मार डाला गुरु बोलता है शब्द का उपयोग करता है ऐसे ही जैसे पैर में कांटा लग जाए तो हम दूसरे कांटे से उसको निकालते हैं। कांटा एक लग गया दूसरा कांटा खोज के हम पहले कांटे को निकालते दूसरा कांटा भी पहले कांटे जैसा ही है जब पहला कांटा निकल जाए तो भूल के भी दूसरे कांटे को घाव में मत रख लेना ये सोच के कि यह बड़ा अच्छा कांटा है बड़ी सेवा की इसने मेरी वक्त पर काम आया नहीं जब पहला कांटा फेंक गया तो दूसरे को भी उसी के साथ फेंक देना गुरु के शब्द कांटों की तरह तुम्हारे भीतर कुछ कांटे हैं उन्हें खींच लेने के लिए तीर हैं तुम्हारे भीतर विचार हैं उन्हें काट डालने के लिए विचार विचार से कटेगा तीर तीर से कटेगा कांटा कांटे से निकलेगा जहर को जहर से मारना पड़ता है सतगुरु मारे सबद सो निरख निरख निज ठोर और अगर तुम घबरा गए क्योंकि गुरु तुम्हारी धारणाओं को तोड़ेगा तुम्हारी आस्थाओं को मिटाएगा तुम्हारे परिकल्पित विचारों की हत्या कर देगा अगर तुम भयभीत हो गए कि ये तो मेरा धर्म छीने ले रहा है कि ये तो मेरे शास्त्र को मिटाए दे रहा है कि ये तो मेरे न मालूम कितने कितने समय से संजोए हुए सिद्धांतों को नष्ट किए डाल रहा है और तुम भाग खड़े तो तुम चूक जाओगे शास्त्र भी छोड़ने होंगे सिद्धांत भी छोड़ने होंगे सिर्फ उसी को बचाना है जिसको मिटाने का कोई उपाय नहीं बाकी सब मिटा देना है एक दफा उसकी पहचान आ जाए फिर कोई भय नहीं लेकिन जब तक उसकी पहचान नहीं तब तक तुम्हारा राम न मालूम कितने सिद्धांतों शास्त्रों की भीड़ में खो गया है कितने शब्दों की बकवास तुम्हारे भीतर चलती रहती अब तुम राम को खोजना चाहते हो और इतना बड़ा बाजार है तुम्हारा मन राम का कहीं पता नहीं चलता एक एक को काट डालना होगा राम को काटने का कोई उपाय नहीं क्योंकि वो कटता ही नहीं वो तुम्हारे भीतर जो अमृत तुम्हारे भीतर जो शाश्वत सनातन है अनादि अनंत है वही राम है गुरु सब गिरा देगा अगर तुम राजी रहे ये बड़े से बड़ा ऑपरेशन है जो दुनिया में हो सकता है कोई भी सर्जन इस ऑपरेशन को नहीं करता ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे शरीर के सड़े गले अंगों को काट देता है गुरु तो तुम्हारे सड़े गले मन को पूरा का पूरा काटता है और तभी तुम्हारी आत्मा निखर पाती अगर तुम मरने को राजी हो क्योंकि पहले तुम्हें यह मरने जैसा ही लगेगा इन विचारों को तो तुमने अपना प्राण समझाया है अगर हिंदू है कोई और तुम हिंदू धर्म को कुछ कह दो तो वो मरने मारने को उतारू हो जाता अगर मुसलमान है कोई और तुम मुसलमान धर्म को कुछ कह दो जीवन दांव पे लगा देगा या तो तुम्हें मिटाएगा या खुद मिट जाएगा आदमी शब्दों के लिए मरने को राजी है मारने को राजी शब्दों का मूल्य उन्होंने जीवन से ज्यादा समझा है कितने लाखों लोग मरे चर्चों मस्जिदों मंदिरों के नाम पर आश्चर्यजनक है कि शब्द का इतना मूल्य कि तुम अपना जीवन गंवाने को तैयार हो कि किसी ने गीता को गाली दे दी कि किसी ने कुरान को बुरा कह दिया बस तुम पागल हुए तुम राम को मिटाने को राजी हो लेकिन शब्दों को छोड़ने को नहीं तो गुरु जब एक एक करके तुम्हारे सिद्धांतों को तोड़ने लगेगा और तुम्हारी धारणाओं को नष्ट करने लगेगा तब तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि ये तो तुम्हारे प्राण गए यही वक्त है जब हिम्मत और साहस की जरूरत है यही समय है जब श्रद्धा का उपाय है उपयोग है क्योंकि तब तुम छोड़ देते हो अपने को गुरु के हाथ में कि ठीक है जैसा तुम सर्जन के हाथ में अपने को छोड़ देते हो खतरनाक है छोड़ना क्योंकि क्या पता जब तुम क्लोरोफार्म से बेहोश पड़े हो जब वो तुम्हारी गर्दनी काट दे, लेकिन तुम सर्जन के हाथ में अपने को छोड़ देते हो सर्जरी बंद हो जाए बिना श्रद्धा के क्योंकि क्या पता है कि सर्जन क्या करेगा तुम तो चाहते थे अपेंडिक्स निकाले वो कुछ और निकाल ले नहीं तुम छोड़ देते हो अपने को हाथ में उसके कि ठीक है एक भरोसा है गुरु के हाथ में तो छोड़ना और भी बड़े भरोसे की बात है क्योंकि ये शरीर का ही मामला नहीं तुम्हारी चेतना का मामला है सतगुरु मारे सबद सोन निरख निरख निजर राम अकेला रह गया चित्त न आवे और सबद दूध घृत राम रस कोई साध साधविलोभन हार दादू अमृत काढ़िले गुरुमुख गहे विचार सबद दूध गुरु जो बोलता है वो तो दूध जैसा है तुम उतने से ही तृप्त मत हो जाना जो बोलता है क्योंकि तब तुम दूध ही पाओगे अच्छा है दूध मिले ये भी अच्छा है लेकिन कुछ और भी हो सकता है जो तुम चूक जाओगे सबद दूध घृत राम रस लेकिन अगर उस दूध को तुमने अपने भीतर मनन किया अगर उस दूध को तुमने ध्यान बनाया चिंतन बनाया अगर उस दूध में तुम रमे और जिए घृत राम रस तो तुम उस घी को उपलब्ध कर लोगे जो दूध में छिपा था वो प्रकट हो जाएगा घृत राम रस्य कोई साध बिलोवन हार दूध तो बहुत लोग ले जाते हैं लेकिन कोई साधक ही कभी ठीक से जानता है कि कैसे दूध को बिलोया जाए कैसे दूध को मथा जाए मंथन मनन ध्यान कैसे दूध को ग्रत बना लिया जाए और दूध और ग्रत में बड़े क्रांतिकारी अंतर हो जाते दूध आज ठीक है कल खराब हो जाएगा घी वर्षों तक खराब नहीं होगा कभी खराब नहीं होगा जितना पुराना होगा उतना मूल्यवान होता जाएगा दूध आज ठीक है कल फेंकने योग्य हो जाएगा उसी दूध में कुछ छिपा है शाश्वत सनातन ग्रत रामरस शब्द तो आज ताजे हैं कल बासे हो जाएंगे और अगर तुमने शब्दों को संभाल कर रखा तो तुम पागल हो तुम दूध को संभाल कर रख रहे हो वो सड़ जाएगा उससे घर में बदबू फैलेगी वो किसी काम का ना रह जाएगा वो सिर्फ फेंकने के योग्य होगा जिन लोगों ने भी शास्त्रों को संभाल कर रख लिया है उन्होंने दूध को संभाल कर रख लिया सब शास्त्र सड़ गए सभी शास्त्रों से दुर्गंध उठने लगती है अगर साधक समझदार हो तो शब्द को मत लेगा व्यर्थ तो फेंक देगा छांच बच रहेगी उसे तो फेंक देगा भी को संभाल लेगा हर शब्द में छिपा है गुरु के सत्य लेकिन पूरे शब्द को बचाने की कोशिश मच करना शब्द का जो भाव है शब्द का जो इशारा है शब्द नहीं दो शब्दों के बीच में जो खाली जगह है वो दो पंतियों के बीच में जो शून्य है वो वह छिपा है राम रस शब्द दूध घृत राम रस कोई साधविलोवन हार कभी कभी कोई बिरला साधक उसको मत पाता है दादू अमृत काढ़िले, गुरुमुख गहे विचार वो जो गुरु कह रहा है वो कोई विचार नहीं दे रहा है शब्दों के द्वारा शब्दों के द्वारा वो निर्विचार देने की कोशिश कर रहा है शब्दों के द्वारा वो सिद्धांत नहीं दे रहा है शब्दों के द्वारा वो सिद्धि देने की कोशिश कर रहा है शब्दों के द्वारा वो मार्ग नहीं दे रहा है शब्दों के द्वारा वो मंजिल देने की कोशिश कर रहा है लेकिन कोई साधक अगर ठीक से मंथन करे तो ही समझ पाएगा दादू अमृत काढ़ी ले तो भाव को निकाल लो शब्द की छांच को छोड़ दो शब्द तो खाली कारतूस है फिर उसमें कोई सार नहीं उसे ढोने का कोई मतलब नहीं चल चुकी कारतूस है फिर उसमें से भाव निकाल लो से लोग पूछते हैं कि आप जो कहते हैं क्या हम उसे याद रखें उसे याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं उसे समझ लो बात खत्म हो गई उसे याद रखोगे उसे याद रखने का मतलब यह हुआ कि समझे नहीं याद रखना पड़ता है उन्हीं चीजों को जिन्हें हम समझते नहीं जिन्हें हम समझ लेते हैं उन्हें क्या याद रखना पड़ता है जिन्हें समझ लिया वह हमारे अंग हो गए मांस मज्जा हो गए हमारे खून में डूब गए हमारी हड्डियों में समा गए जो तुम समझ लेते हो उसे तुम कभी याद नहीं रखते जो तुम नहीं समझ पाते हो उसको तुम याद रखते हो जिसको तुमने समझ लिया वो पच गया जिसको तुमने नहीं समझा वह अनपचा तुम्हारे ऊपर बोझ बना रहता है याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं भाव को समेट लो अर्थ को ले लो व्यर्थ को छोड़ दो अर्थ बड़ा छोटा है शब्द कितना ही बड़ा हो अर्थ बड़ा छोटा है पर अर्थ ही सार है वो निचोड़ है जैसे एक बड़ा गुलाब का वृक्ष उसमें दस पांच फूल लगते सारे वृक्ष की प्राण ऊर्जा फूलों में आ जाती फिर फूल का कोई इत्र निकालता है तो हजारों फूलों से चम्मच भर इत्र निकलता है शब्द तो बहुत है उसमें से निशब्द को छांटते जाओ वही इत्र है और जिस दिन तुम्हें निशब्द का इत्र मिल जाएगा दादू अमृत काढ़ी ले उस दिन तुमने अमृत काढ़ लिया गुरुमुख गहे विचार गहन ध्यान से अमृत की उपलब्धि होगी देवे किनका दर्द का टूटा जोड़े तार दादू साधे सुरतिको सोगु पीर हमार देवे किनका दर्द का गुरु अंततः तो आनंद देगा लेकिन शुरू में बड़ा दर्द देगा से घाव दे देगा हृदय में एक दर्द का विरह का परमात्मा को पाने की आकांक्षा का एक संताप जगा देगा। तुम जलोगे तड़फोगे सोनसको के सब चैन खो जाएगा। ऐसी घड़ी आएगी कि तुम पछताओगे कि कहा इस आदमी से मिलना हो गया? मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं अच्छा था हम भले थे बाजार में दुकान में डूबे थे सब ठीक था अब एक बेचे नहीं अब एक एक पल जाता लगता है कि जीवन गया एक एक दिन जाता है लगता है अभी तक पहुंचे नहीं अब एक दर्द दे दिया निश्चित ठीक कहते हैं वे क्योंकि जब तक उसका दर्द ना हो तब तक, तक खोज गहन ना होगी जब तुम तड़फोगे ऐसे जैसे मछली तड़फती है बाहर पानी के फेंक दी गई तट पर उसको ही भक्तों ने विरह कहा है उसको ही दादू कह रहे हैं देव किनका दर्द का टूटा जोड़े तार लेकिन उस दर्द के ही द्वारा वो उस टूटे तार को जोड़ता है अगर वो दर्द ना हो तो टूटा तार भी नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि तुम राजी ही ना होगे, तुम मानोगे ही ना कि कुछ टूटा है कि कोई तार टूटा है, उस दर्द में ही उस पीड़ा में ही तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि तुम्हारा सागर खो गया है तुम तट पे तड़फ रहे हो पहले तो तुम्हें जगाएगा ताकि तुम तड़फो जिस दिन तुम्हारी तड़फ पूरी हो जाएगी उसी दिन टूटा जोड़े तार उसी दिन तुम्हारी प्यास ही तो प्रार्थना बन जाती और तुम्हारा विरह ही तो योग बन जाता है और तुम्हारी पुकार ही जिसमें तुम्हारी सारी पीड़ा संग्रीभूत होती तुम्हारे पहुंचने का द्वार बन जाती टूटा जोड़े तार दादू साधे सोरथी को और तब परमात्मा की स्मृति सध जाती पहले तो दर्द फिर तार का जोड़ना फिर सुरती का सद जाना सुरती का अर्थ होता है स्मृति सुरती का अर्थ होता है उसकी याद जैसे कोई प्रेसी अपने प्रेमी को याद करती ऐसी जब तुम्हारी याद हो जाती है सब भूल जाता है वही याद रहता है तब इस सुरति में ही तो तार जुड़ जाता है तुम रहते यहां हो यहां के नहीं रह जाते होते बाजार में हो बाजार में नहीं होते खींचते रहते हो मंदिर की तरफ बात करते हो किसी से संवाद उसी से होता रहता सोते हो यहां लेकिन कहीं और जागे रहते भोजन करते हो काम करते हो जीवन की सब व्यवस्था जुटाते रहते हो लेकिन भीतर एक धुन बजती रहती अहेरनेस उसके मिलन की सुरति का अर्थ है जिसकी याद तुम्हारी श्वास बन जाए सुरती का अर्थ है जिसकी याद ना करनी पड़े जिसकी याद होती रहे इस फर्क को ठीक से समझ लेना सुरती का अर्थ याद करना नहीं सुरती का याद अर्थ है याद में रम जाना एक फकीर औरत थी राबिया उससे किसी दूसरे फकीर हसन ने पूछा कि राबिया तू कितना समय परमात्मा की याद में बिताती उसने कहा हसन तू भी पागल है परमात्मा की याद में कितना समय याद तो मैं उसकी करती ही नहीं याद से तो उसकी मैं छूटना चाहती हूं 24 घंटे सोते जागते श्वास श्वास में याद बनी जल रही हूं याद से छूटना है किसी तरह और एक ही उपाय है याद से छूटने का कि आदमी उसमें डूब जाए परमात्मा जब तक तुम न हो जाओ तब तक फिर याद ना छूटेगी एक तो उपाय है कि संसार में खोए रहो ताकि याद ही ना आए फिर बीच की जगह है जहां याद आएगी और तुम तड़फोगे हो बेचैन होगे रोवा रोआ तुम्हारा दर्द से भर जाएगा और फिर एक तीसरी घड़ी है जब तुम छलांग लेकर वापस सागर में उतर जाओगे मछली अपने घर पहुंच गई सागर ही हो गई परमात्मा ही जब तक तुम न हो जाओ तब तक सुरती को तब तक सुरती का उपयोग है फिर कोई याद की जरूरत नहीं फिर कौन किसकी याद करता फिर तुम वही हो गए जिसकी याद करते थे फिर याद करने वाला ही ना बचा फिर याद किया जाने वाला भी ना बचा फिर एक ही बचा देवे किनका दर्द का टूटा जोड़े तार दादू साधे सुरति को सो गुरु पीर हमार और जो हमारी ऐसी सुरति को सदा दे वही हमारा गुरु है वही हमारा पीर है तो गुरु कौन इसकी परिभाषा कर रहे हैं जो तुम्हारी याद को जगा दे परमात्मा की तरफ वही गुरु है जो तुम्हें तड़फा दे वही गुरु दे दे दर्द वही गुरु जो तुम्हारे मीठे सपनों को तोड़ दे क्योंकि मीठे सपने बड़े जहरीले हैं झूठे हैं जितना समय गया उनमें व्यर्थ ही गया जितना जाएगा वो भी व्यर्थ जाएगा सपनों में चलते रहने से यात्रा नहीं होती जो तुम्हें जगा दे दर्द से भर दे प्यास से भर दे वही गुरु है दादू साधे सुरतिक को सो गुरु पीर हमार सदगुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार दादू सहज देखिए साहिब का दीदार सदगुरु मिले तो पाइए कोई और उपाय नहीं है सदगुरु मिल जाए तो ही पाना हो सकता है और जो भी इससे अन्यथा कोशिश में लगे हो वो कभी भी पाना सकेंगे और अगर कभी किन्हीं ने पा भी लिया हो तो तुम यही समझना कि तुम्हें पता ना हो लेकिन उनको सदगुरु कभी ना कभी मिल गया होगा कृष्ण मूर्ति निरंतर कहते हैं कि गुरु की कोई जरूरत नहीं लेकिन जन्मों जन्मों से न मालूम कितने गुरुओं ने साधा है इस जन्म में भी एनी बीसेंट और लीड बीटर जैसे गुरु ने कृष्ण मूर्ति को उठाया है और सुरति को साधा है जो पहुंच गए हैं उनमें से कई लोगों ने कई बार कहा है कि गुरु की कोई जरूरत नहीं उनका कहना ठीक है पालने के बाद ऐसा लगता है कि जरूरत ही किसकी थी ये तो हम पाए ही हुए थे मैंने सुना है कि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री जहां सभी स्वचालित यंत्र थे अचानक एक दिन बंद हो गई बड़ी खोजबीन की गई आधा दिन बीत गया दिन बीत गया कुछ पता ना चला कहाँ गड़बड़ है इंजीनियर थक गए फिर विशेषज्ञ को विदेश से बुलाना पड़ा सात दिन फैक्ट्री बंद रही तो लाखों का नुकसान हुआ विशेषज्ञ आया उसने अपने खींचे से एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर निकाला जाके एक ढीले पैंच को कस दिया फैक्ट्री चल पड़ी मालिक ने उससे बिल पूछा उसने दस हजार रुपए का बिल दिया मालिक ने कहा ये जरा ज्यादा है एक छोटे से स्क्रू को कसने का दस हजार रुपया ये तो हम ही कर लेते तो कोई भी बच्चा कर देता तो उस विशेषज्ञ ने कहा फिर कर ही लिया होता अब मेरे कर दिए जाने के बाद तो बात बिल्कुल सरल है ये तो बच्चा भी कर सकता है कोई भी कर सकता है और ये दस हजार जो तुमसे ले रहा हूं इसमें एक स्क्रू इस कसने के 9999 रुपए जानने के हैं कि स्क्रू कौन सा कसना है तो करोड़ो स्क्रू तुम बिल्कुल दो हिस्सों में बांट लो एक रुपया कसने के नौ हजार रुपया जानने के कि कहां कसना कस देने के बाद तो सब सरल हो जाता है बहुतों को लगता है पहुंचने के बाद कि क्या जरूरत थी किसी के सहारे की अपना ही खजाना था अपने को ही पाना था पाया ही हुआ था कभी खोया ना था सिर्फ जरा याद भूल गई थी याद भर लाने के लिए किसके चरणों में जाने की जरूरत थी निश्चित यह बात सच है जानकर ऐसा ही पता चलता है किसी के पास जाने की जरूरत न थी लेकिन जो नहीं पहुंचे हैं उन्हें यह मत कहना क्योंकि अगर उनके दिमाग में यह फितूर सवार हो गया कि कहीं जाने की जरूरत नहीं तो वे कभी भी ना पहुंचेंगे और उनके दिमाग में ये फितूर सवार हो जाना बहुत आसान है क्योंकि ये अहंकार के बड़े पक्ष में कि किसी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं कोई गुरु नहीं है अहंकार स्वयं ही गुरु बनना चाहता है कहीं झुकना नहीं चाहता है। इसलिए कृष्णमूर्ति बात तो ठीक कहते हैं लेकिन जिन ने सुना उनको हानि हुई है लाभ नहीं हुआ वो चुप रहते हो, कुछ ना कहते तो शायद ज्यादा लोगों को लाभ होता और जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ही ठीक कह रहे हैं उसमें रत्ती भर गलती नहीं है 100 प्रतिशत सही है कुछ भी जरूरत नहीं है किसी को बताने की मगर अगर तुम अपने से ही पा सके होते तो तुमने कभी का पा लिया होता कितने जन्मों से तुम भटक रहे हो सारे धर्म एक बात कहते हैं कि प्रथम धर्म का जो अविष्कार है वो परमात्मा ने ही किया होगा जैसे हिंदू कहते हैं वेद उसने ही रचे मुसलमान कहते हैं कुरान उसने ही उतारी ईसाई कहते हैं बाइबल उसके ही माध्यम ईसा के माध्यम से आए उसके ही शब्द यहूदी कहते हैं मोजिस को उसी ने सूत्र दिए है इन सारी कहानियों में एक बात बड़ी अर्थ की है और वो ये और मैं मानता हूं कि उसने बड़ा बड़ा रहस्य ऐसा होना ही चाहिए क्योंकि वही पहला गुरु हो सकता है जब सभी लोग सोए थे तो वही जागा था उसने एक को जगा दिया होगा फिर श्रृंखला शुरू हो गई अन्यथा आदमी अपनी तरफ से कैसे जागता इसलिए वेद उसने बनाए कि नहीं मुझे प्रयोजन नहीं है लेकिन बात में सार है पहला उद्घोष पहली उद्भावना पहला जागरण पहला हाथ का इशारा सोए आदमी को उसने ही दिया होगा परमात्मा का अर्थ है जो जागा हुआ है चैतन्य उसने ही पहले आदमी को जगाया होगा फिर पहले ने दूसरे को फिर दूसरे ने तीसरे को फिर अनंत श्रृंखला है इसलिए भारत में हिंदुओं के सारे शास्त्र ऐसे शुरू होते हैं कि पहले ब्रह्मा ने उसको दिया ज्ञान फिर उसने उस ऋषि को दिया फिर उस ऋषि ने उस ऋषि को दिया फिर ऐसा चलते चलते चलते कृष्ण भी वही कहते इसका एक ही अर्थ है कि जागा हुआ ही सोए हुए को जगा सकता है इसलिए पहली किरण जागरण की परमात्मा से ही उतरनी चाहिए सीधे तुम जाग ना सकोगे जागकर तुम पाओगे कोई अर्चन न थी जाग सकते थे लेकिन सीधे तुम जाग ना सकोगे सदगुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार और दादू कहते हैं भक्ति पाली तो मुक्ति पाली भक्त के लिए प्रेमी के लिए मुक्ति की कोई आकांक्षा ही नहीं वो कहता है प्रेम मिल गया परमात्मा का बरस गया उसका मेघ ऊपर हो गए उसके इसने इसे सिक्त पा लिया सब भक्ति मुक्ति भंडार भक्त मोक्ष की आकांक्षा नहीं करता और उसमें थोड़ी बात सोचने जैसी ही क्योंकि मोक्ष की आकांक्षा में कहीं ना कहीं अहंकार छिपा रह सकता है मैं मुक्त हो जाऊं इसमें कहीं मैं बच सकता है मैं सबसे मुक्त हो जाऊं मैं बिल्कुल स्वतंत्र हो जाऊं इसमें मैं का स्वर बच सकता है भक्त कहता हमें कोई मुक्ति नहीं चाहिए हमें तो भक्ति चाहिए तेरा प्रेम चाहिए तेरे चरण मिल जाएं काफी तेरी आंख प्रेम से भर के हमें देख ले काफी लेकिन यही तो मुक्ति है जिसको उसके चरण मिल गए वो मुक्त हो गया दादू सहजे देखिए साहिब का दीदार दादू कहते हैं कोई मुक्ति की जरूरत नहीं बस इतना काफी है कि तेरे दर्शन हो जाएं। आंखें तुझे देख लें बस हृदय तुझे पहचान ले बस चरण तेरे नृत्य से भर जाएं, बस और मैं कहता हूं इतना हो गया तो कुछ और होने को बचता नहीं इस परम घड़ी में उत्सव की जब उसका दीदार हो जाता है जब तुम देख लेते हो सब जगह उसे छिपा हुआ जब वो कहीं भी छिप नहीं पाता और तुम सब जगह उसे देख लेते हो जब ऐसी कोई जगह नहीं रह जाती जहां वो नहीं दिखाई पड़ता तुम मुक्त हो गए क्योंकि वही बचा तुम अपने भीतर भी उसी को देखते हो बाहर भी उसी को देखते हो मित्र में भी वही शत्रु में भी वही जीवन में भी वही मृत्यु में भी वही जब वही बचा तो किसको मुक्त होना है और किससे मुक्त होना है सारे बंधन गिर गए फिर तो बंधन भी मुक्ति है फिर तो बंधन में भी मोक्ष है अगर परमात्मा ही बांध रहा है तो जल्दी भी क्या है छूटने की अगर वही बंधन बना है तो धन्य भाग भक्त की यात्रा बड़ी अनूठी वो प्रेम की यात्रा है और प्रेम ही मोक्ष है जिसने प्रेम के अतिरिक्त मोक्ष मांगा वो अहंकार की ही मांग कर रहा है और जिसने प्रेम में ही मोक्ष को जाना उसने ही मोक्ष को जाना है आज इतना ही